तथा वह प्रियतम पति के पति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगने लगे पुण्य आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण ही किए रहे घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अनुको वस्तु नहीं है वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान शिव से भी अधिक माना गया है उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास करने का नियमों का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है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 उच्च स्वर से बोले और नहि हसे जो बहार से पति को आके देखकर तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है उनके दोनों चरण बाती है उनके मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अनन्य उपाय से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है उसे मानो तीनों लोकों को तरफ एवं संतुष्ट कर दिया हो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 जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचर्ति या व्यभिचार करती है वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है जो पराय पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है वह ए चातनी देखने वाली होती है जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गांव में सुवरी होती है तथा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूंगी होती है जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह काणी टेढ़े मुंह वाली तथा कृपा होती है जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है उसी तरह पति हीन ना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है लोक में वह माता धन्य है वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की तीन-तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक का सुख भोगते हैं जो दुराचारिणी स्त्रियां अपनाशील भंग कर देती हैं वे अपने माता-पिता और पति तीनों कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है पतिव्रता का पैर जहां-जहां पृथ्वी स्पर्श करता है वहां-वहां की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वायु देव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है आज मेरी जड़ता का नाश हो गया आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है भार्या ही सुख का मूल है भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है क्या घर-घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं परंतु पति वरता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति से ही प्राप्त होती है भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है भार्या हीन पुरुष देव यज्ञ पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पति वरता स्त्री है दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह है ग्रास भोग्या बनाती है जैसे जरा अवस्था एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है पतिव्रता और उसके पति उमा और महेश्वर के समान है अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करें पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा पति तप है और स्त्री क्षमा नारी सत्कर्म है और पति उसका फल चवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं गिरिराज कुमारी इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है अब तुम सावधान हो आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से चार प्रकार की बताई गई हैं जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती है उत्तमा मध्यमा निकृष्टा और अति निकृष्टा ये पतिव्रता के चार भेद हैं अब मैं इनके लक्षण बताती हूं ध्यान देकर सुन भद्रे जिनका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है दूसरे किसी पुरुष को नहीं वह स्त्री उत्तमया उत्तम श्रेणी की पतिवर्ता कही गई है शैलजी जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता भाई एवं पुत्र के समान देखती है उसे मध्यम श्रेणी की पतिवर्ता कहा गया है देवी पार्वती जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्याभिचार वि� नहीं करती सदा चार में ही स्थित रहती है उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिवर्ता कहा गया है जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार बचाने का प्रयत्न करती है उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्न कोटि की पतिवर्ता बताया है छिवे ये चारों प्रकार की पतिवर्ताएं समस्त लोकों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं अत्रि की स्त्री अनुसूया ने भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान रुद्र इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था शालकुमार ऋषि ने ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए पति सेवन सदा समस्त अविष्ट फलों को देने वाला है तुम शाक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति शाक्षात भगवान शिव हैं तुम्हारा ही चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी देवी यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रायोजन नहीं है तथापि आज लोकाचार का, का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुक हो गई इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ